बोले के कैसा मूर्ख पल्ले पड़ गए बोले ठीक है रोना धोना बंद कर मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूँ कुदरत ने हमें माथे की लकीरें दे रखी है कुछ फसूल की नहीं है कुछ सजाने के लिए नहीं है इस माथे की लकीर में हमारा भाग्य है इसलिए भगवान को बार बार माथा टेकने से हमारे माथे की लकीरें बदल जाती है कुदरत ने हमें हाथों में लकीरें दे रखी है कुछ सजाने के लिए नहीं है इस हाथों की लकीरें भी, भी हमारा भाग्य है इसलिए कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें हमारी बदल जाती हैं कुदरत ने हमें टांगों के नीचे तलबे के नीचे भी लकीरें दे रखी है उसमें भी हमारा भाग्य है तो उससे क्या होगा मुझे नाचो रो कीर्तन नाचने से पैरों की लकीरें जो है वो बुरी मिट जाएगी सही बारी आ जाएगी इस तरह से ये फजूल की नहीं है इसलिए माथा टेकने से माथे की लकीरें बदल जाती है कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती है और भगवान के कीर्तन में नित्य करने से पैरों की लकीरें बदल जाती है तो बोले टोना दो मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूँ देखा तो संयासी जी कहते हैं संसार झूठा कोई किसी की पत्नी कोई किसी का पुत्र नहीं कोई संसार में कोई बंदू सका आदि नहीं है जूटा संसार है जंगल में चले जाना चाहिए संतों का संग करना चाहिए नियमों का पालन करना चाहिए शर्मा जी ने कहा महाराज सब बातें हमको भी आती है हम भी जाति के ब्राह्मण हैं, काम की बात बताओ कि पुत्र है या नहीं बोला भाई बात सुन एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं सात जन्मों तक तेरे कोई संतान का योग नहीं है अब तो इसमें जोर के दोनों पैर पकड़िए बोले महाराज नहीं है तो दो तो बोले नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा बोले दो बोले नहीं है तो कहाँ से दूंगा बोले ठीक है अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपके सामने सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा न्यासी बोले मरे तू और पाप मैं क्यों भू तेरा तो आत्मादेव शर्मा जी बोले बात सुनिए, हम तो एक जन्म के लिए रो रहे थे अब मैं इसमें भी मर नहीं सकता क्योंकि आगे भी कुछ नहीं है उससे आगे भी कुछ नहीं है तो मैं तो एक जन्म को रो रहा था पर आपने तो सात जन्मों की फाइल को खोल दिया महाराज हम आपके सामने आत्महत्या करेंगे और मर जायेंगे और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा अरे सन्यासी बोले बोला स्वार्थी इंसान है ये ये ठीक है रोना दोना बंद करो तो सन्यासी जी ने एक का फल था वो दे दिया बोले ले ये फल और तेरी पत्नी को खिला दे तो तेरे यहाँ छोरे का जन्म होगा अब तो ये सन्यासी के सामने भूभूषण कुछ करता हुआ उस फल को लेकर अपनी पत्नी जी के पास चला पत्नी जी को खा ले तेरा भाग्य भी उपजागृत हो गया अब तो हमारे यहाँ भी छोरा होगा फिर तो प्रसाद को खा ले महात्मा का प्रसाद है वो पत्नी जी मन में सोचने लगी ना जाने किस महात्मा का पता नहीं किसका प्रसाद है खाओ मेरा सीताराम ना हो जाए बोले ठीक है महात्मा का प्रसाद स्नान आदि कर खाऊंगा खा लूंगी शर्मा जी ने कहा खा लेना बोले हाँ खा लूंगी फिक्र मत करो तो शर्मा जी चलेंगे खड़े होकर फल को नहीं खिलाया अब यहाँ पर धूंधली बड़ी परेशानी बात एक महीना हो गया उस बात को फल तो उसने खाया नहीं एक वो फल बड़ा दिव्य फल था कि आम सेब यानी कि मुश्किल से तीन चार दिन रहे मुरझा जाएगा लेकिन वो फल मुरझा नहीं रहा था तो खेल भागवत में तो इसका विस्तार नहीं है लेकिन जब मैं वृंदावन में था तो वृंदावन में श्री वासुदेव शरण जी महाराज निमारक संप्रदाय के बड़े महापुरुष हैं, ब्रह्मचारी जी अब तो उन्होंने अन्न लेना शुरू कर दिया वो फल पर पहले चलते थे केवल फल आहार करते थे अन्न नहीं लेते थे तो मैं जब उनके आश्रम में था तो मैंने उनसे प्रश्न किया मैंने कहा महाराज जी बताइए भागवत में लिखा है कि महीनों तक फल ताजा था कैसा होगा तो फल मुरझाया नहीं तो उन्होंने मुझे बताया था कि कृष्ण कृष्णकिशोर जी जब महात्मा ने फल दिया जब आत्मादेव शर्मा जी जाने लगे न तो महात्मा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा शरीर छोड़ दिया था और उनका जो दिव्य शरीर था वो सेब में प्रवेश पर कर गया था तो इसलिए जो फल जो है वो कोई आम फल नहीं था तो दिव्य फल का मुरझाता नहीं था इसलिए तो धुंधली परेशान थी अब इस फल को मैं कहीं भी फेंक दूँ तो फल ही अलग था उसका एक रंग ही अलग था उसमें तेज निकलता था उस फल ऐसी तो इसीलिए यहाँ पर जो वो चिंता कर रही थी कि मैं फेंक भी नहीं सकती और खा भी नहीं सकती तो करूँ तो करूँ क्या तो एक महीने उसे चिंता सता रहा उसी गाँव में छोटी बहन थी छोटी तो बहन जब मिलने के लिए आई उसने जब अपनी बहन धुंधली पे ऐसा मुख देगा उदास पूछ लिया मेरी बहन धुंधली तू इतनी चिंता मगन क्यूँ है ऐसा क्या हुआ धुंधली तो ने कहा मैं तुझसे क्या कहूँ तेरे जीजा जी, जा जी न जाने कहाँ से फल लेकर आ गए और अगर मैं इस फल को खाती हूँ तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी और अगर नहीं खाऊंगी तो गर्भवती नहीं होंगी जब गर्भवती नहीं होंगी तो तेरे जीजा जी तो मुझे घर से ही निकाल देंगे मुझे ये चिंता सता और मेरी बहन तू तो जानती है कि जब गर्भवती हो जाती है न तो ना कहीं आने की ना कहीं जाने की और सुखदेव जैसा बच्चा पेट में आ जावे तो बारह साल तक पेट के अंदर पूरी तो जिंदगी उतरी कट जाएगी और बच्चा अगर कोई नंगड़ा पैदा हो जाए उसमें जीवन कट जाएगा, जाएगा उसको समालने में और बच्चे जो मल मूत्र कर देते हैं उसकी बदबू भी उसकी दुर्गंध भी मुझे ठीक नहीं लगती है और तो और जलजला आ गया सब तो भाग जाएंगे मैं कहा भागूंगी इसलिए मैंने तो इस फल को खाया नहीं और अब सोच रही हूँ तेरे जीजा जी को क्या मोदू सूदी बहन ने का इतना चिंता कितनी चिंता क्यों करती हो मेरे एक महीने का गर्भ है तो मेरे जैसे ही संतान होगी मैं तुम्हें संतान दे दूंगी और तुम्हारे जवाय की तो वैसे ही लालची हैं उनको धन आदि देना वो अपना मुँह बंद कर देंगे और रही बात ये फल तुम अपने गाय को खिला दो एक किसी को पता नहीं लगेगा और दूसरा वो क्या कहते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि फल काम करता है कि नहीं कि जो बच्चा होना गाय ऐसी हो जाएगा बोले ये बात ठीक रही और धुंधली ने कह दिया कि जब तक मेरे संतान ना हो तब तक, तक तुम अपने पति देव के सामने नाटक करना शुरू कर दो अब नाटक पेट में कपड़ा फसा करना शुरू कर दो अब इसके ये भी कुछ सोचेंगे घर में रहती थी पेट में कपड़ा फसाती तो आदमी को पता नहीं लगता होगा क्या लेकिन ऐसा था की उस जमाने में ऐसा होता था की जब स्त्री गर्भवती हो जाती तो सूत्र का भवन में चली जाती थी एक अलग कमरा होता था इसलिए कहते है है। तो है है। हैं कि हमारे धर्म के अंदर भेदभाव नहीं है वो अंग्रेजी में क्या कहते डिसिप्लिन है रामायण में देखें दशरथ जी से नाराज हो गई तो महल में थोड़ी लड़ रही थी वो एक कमरे में चली गई, जिसका नाम था शोक भवन वो वहां पर चली गई। दशरथ जी घूम के आए रानी का बोले शोक भवन दशरथ जी समझ गए हमसे नाराज है तो नाराजगी का एक अलग कमरा हो था क्यूँ कि मिया भी, भी लड़े तो बच्चों पर उसका असर ना पड़े ये सत्य सनातन धर्म में डिसिप्लिन है भेदभाव नहीं है एक तरीके का है इस तरह जब सूत्र का भवन में स्त्री कब जाती थी जब गर्भवती हो जाती थी तो चली गई अब ये चलेगी सूत्र का भवन में समय आने पर छोटी बहन के छोरे का जन्म हो गया और अपने पति के द्वारा उस बच्चे को भिजवा दिया किसे धुंधली धुंदली ने कुछ धन आदि दिया और अपने जवाब से कहा किसी से कहना मत बोले नहीं कहेंगे चले और एक दासी को धुंदली ने भेजा कि जाओ महाराज जी ऐसी कह दो कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हो गया आत्मा शर्मा जी बड़े प्रसन्न है जितने याचक ऐसी काम करने वाले उनको धन आदि दिया ग्रामो को दिया इस तरह से जब 12 दिन हुए तो 12वें दिन बच्चे का नामकरण कर रहे थे क्योंकि ब्राह्मण है ब्राह्मण का सूतक जो है वो बारहवें दिन खत्म हो जाता है क्षत का तेरहवे दिन इसलिए भगवान श्री रामस्वर जी का जो है वो तेरहवे दिन नामकरण किया गया और जो वेश होते हैं व्यापारी उनका पंद्रह दिन में सूतक खत्म होता है और जब सूतक खत्म होता है तब नामकरण होता है और शुद्र का तीस दिन 30 दिन में नामकरण से करना चाहिए, उसका सूतक 30 दिन में खत्म होता है चालीसवा कुछ भी नहीं होता तो बारहवे दिन बच्चे का नामकरण किया जा रहा था उस वक्त बड़े प्रसन्न से स्त्री गौकर्ण मारा है आत्मा शर्मा जी धुँधली ने कहा नामकरण करोगे 9 से 10 महीने मेरे पेट में रखे मैंने और नाम तुम रखोगे तो बोले क्या चाहती हो बोले मैंने पैदा किया नाम भी मैं ही रखती बहुत से माँ बाप होते मिलते जुलते नाम रखते अपने से कभी वो मिलते जुलते नाम ही भारी पड़ जाते हैं अब यहाँ पर इसने कहा कि मेरा नाम धुंधली इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा धुंधली कहते धूल को और धुंधकारी कहते हैं सदैव कष्ट देने वाला इसका अर्थ ये बनता है उसका नाम रख दिया क्या धुंधकारी मूल भक्त वत्तल भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम राम हरे हरे तो इस तरह से इसका नाम रखा गया धुंधकारि अब जिस गाय को फल खिलाया तीन महीने में उस गाय से भी एक बच्चा जन्मा बच्चा था तो पूरे मनुष्य की तरह इंसानों की तरह पर कान तो उसके गाय तरह। इसलिए बच्चे का नाम क्या रखा गया गऊ बोलो बोले महाराज की जय अब तो दूर दूर से लोग उस बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं और जगह जगह ये काना हो रही है बोले वाह आत्मा शर्मा जी के बच्चे नहीं कुछ नहीं थे अब बच्चे हुए तो एक की जगह दो दो पत्नी ने भी छोरा दे दिया और गाय ने भी छोरा दे दिया दोनों ही बाहिशे इस तरह से आगे जाकर ये बच्चे बड़े हुए और दोनों को गुरुकुल में भेज दिया अब गौकण महाराज तो ब्राह्मण का बरसात था तो गौकर्ण महाराज को बड़े विद्वान पंडित बने और ये धुंधकारी चोर का बच्चा बना चोर बना एक दिन ने अपने पिता को कहा धन दो बोले नहीं है तो उस समय उसने अपने पिता के साथ कुछ वर्तलाप ठीक नहीं कहा बुला बुला कहा और घर में जितने बर्तन आदि थे, वो इसने बेच दिए। अब आत्मदेव शर्मा जी सोचते हैं बोला दुष्ट पुत्र है तो अब दोबारा से कहा जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं पहले आत्महत्या क्यों करने गए थे बोले संतान होती नहीं थी तो अब आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं बोले है पर नालायक पैदा हो गई इतनी हमारे सत्य कहते हैं जननी बच्चे को जन्म देने वाली भक्त को जन्म देना और अगर भक्त को जन्म ना दे सके तो पूरी जिंदगी बांझ रहे तो इस तरह से आत्महत्या करने जा रहे क्यों? बोले छोरा तो है बोले बड़ा दुष्ट है गौकर महाराज जी ने कहा पिता श्री आत्महत्या करने से अच्छा आत्मा राम भजेतम भगवान राम का भजन करो संतों का स्थान करो भगवान की भक्ति करो भगवान के नाम का जप करो उनकी कथाएं सुनो इससे आपका कल्याण हो सुंदर ज्ञान का उपदेश देकर वन में भेज दिया आत्मा शर्मा जी ने संतोगार का किया भगवान की कथाओं को श्रमण किया इस तरह समय आने पर आत्मा शर्मा जी ने अपने पंच पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया बोलिए आत्मा शर्मा महाराज की जय है अब यहाँ पर घर पर तीन लोग हैं धुंधली धुंधकारी और गौकण जी एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से कहा बोले मैया पिताजी ने जो जमीन में धन का गड़ा गाल रखा वो कहा है बोले बेटा ने एक कनपट्टी पर छाप मारा फिर पूछा कहा बोले नहीं तो दूसरी कनपट्टी पर दे दिया अब वो सोचे बिचारी धुंधली उस गनपनी दे दे देकर दे दे मुझे ऊपर ही पहुंचा देगा बोले बेटा अभी रात हो रही है रात जाने दो सुबह में बताऊंगी की वो धन का गला है गला तो कुछ भी नहीं था डाल दिया उसने अभी सारी रात करवट ले रही है, चिंता में भी नींद नहीं आती और चिंतन में भी नींद नहीं आती और कोई कहते सुबह पांच लाख रुपए मिलने वाला तब भी नींद नहीं आती होगी घर पे तो सारी रात नींद नहीं आ रही है क्यों नहीं ना नींद आ रही करवटे क्यों बदल रही है उन्हें सुबह ये मुझे मार दे तो सोचा अगर ये सुबह ये मुझे मार दे तो रात को मैं खुद ना मर जाऊं तो आधी रात्रि में अंधेरे में धुंधली एक कुएं में गई और कुएं में गिर इसने आत्महत्या क्या कर सुबह जब गौकर्म महाराज जी को पता लगा कि उनकी माता श्री मर गई है में गिरने से तो अपनी मैया का अंतिम संस्कार किया और महाराज एक दिन गौकर्म महाराज जी ने विचार किया इस दुष्ट के संग्रह में तो मैं भी पापी हो जाऊँ संगत करी साध की अगर बताए बात संगत करी गो तो फिड़के मारे न तो मैं गधे के संग्रह तो मैं भी गधा बन जाऊंगा तो क्या करना चाहिए बोले इससे जान छुड़ानी चाहिए तो कैसे बोले निम्रता गर्ण महाराज जी के अरे मेरे भैया धुंधकारी आपकी आग आज्ञा हो तो हम तीर्थ यात्रा पर चले जाए धुंधकारी ने कहा भैया चला जाओ तो नमस्कार करके चले गए अब घर में एक वो है धुंधकारी और कब्जा कहाँ होता है खाली मकान पर भूत प्रेत भी कब्जा करते खाली घर में चाहे वो खाली घर ये हो चाहे वो खाली घर हमारा शरीर का हो हमारा शरीर भी अगर खाली रखोगे ना तो उसमें भूत प्रेत घिर और उसी शरीर के अंदर अगर परमात्मा को बिठा दोगे तो भूत प्रेत बोलेंगे अरे राम हाउसफुल हमारी जगह नहीं चलो यहाँ से बोलो दीन बंधु भगवान की तो हरे कृष्णा मामला कोई महाराज कुछ चल गए कहा चल गए तीरथ यात्रा के की चल दिए और यहाँ पर जो है झुंधकारी ने खाली घर में ये पांच वेशियाओं को लेकर आ गया ये पांच वेशिया नहीं है ये पांच विषय है कितने विषय है पांच विषय है रूप रस, रथ गश और शब्द एक वेशिया हमारे शरीर में कौन है आंख, जो रूप मांगती है ये भी है दूसरी जीवा दीवा नीचा मांगते है? रस स्वाद तीसरी शब्द कान ये सुनो वो सुनो अच्छा सुनो फलाना सुनो और चौथा तो हमारा जो ये नाक है ये भी ग्लेशिया सुगंध मांगता है और पांचवा ये चमड़ी मानती है, इसलिए पांच विषया नहीं है पांच विषय हैं, तो पांच विषयाओं को लेकर आ गया ये धुंधकारी एक राजा के इसने चोरी की अब महाराज सारा धन लाकर इसने वेशियाओं को दे दिया विषयाओं ने सोचा कि अगर राजा को पता लग गया कि इसने चोरी करी हमारे यहाँ तो राजा इसे भी दंड देगा और हमें भी दंड देगा तो क्यों ना इसे मार देना चाहिए तो पहले तो वे ने क्या किया कि रस्सी इसके गले में डाली रस्सी डालकर जब खींचने लगे तो ये चिल्लाने लगा अब जब ये चिल्लाने लगा तो उस वक्त हुआ ये कि जलते हुए कोला उसके मुंह में डाल दिया और कल्पा कृपा कर वेश ने धुंधकारी को मार दिया और मारकर वही खड्डा खोज कर कर दिया घर में ही दफन कर दिया इसे दो चार दिन में जब धुंधकारी नजर ना आए तो अगल बगल लोगों ने पूछ लिया धुंधकारी कहाँ है वेशियाओं ने कह दिया व्यापार करने के लिए किसी और देश में चला गया मौका पाकर सारे धन को लेकर वेशिया चली गई श्री सूजी महाराज जी कहते हैं है वैष्णव हर प्रत्येक मनुष्य को हर इंसान को इन वेशियाओं से होशियार रहना चाहिए ये वेशियाए अपनी मीठी मीठी बातों में पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, धन को भी लेती हैं, उनके प्राणों को भी लेकर चली जाती हैं। इसलिए हर इंसान को इनसे दूर रहना चाहिए इसलिए चार नियमों के पालन के अंदर एक नियम ये भी है कि प्राय स्त्री नहीं इसी तरह से चारों चारोशिया जो है धन को लेकर चली गई धुंधकारी को मारकर वहीं घर में दफन कर दिया और कुछ समय बाद ये प्रेत बनकर भटकने लगा जब लोगों को पता लगा तो जंगल की आग की तरह बात फैलती फैलती फैलती गौकर्ण महाराज जी के कानों में तीरथाम पर चली इसलिए गौकुर्ण महाराज जी जिस पर जाते थे वहीं पर अपने भाई धुंधकारी का स्थ और जल तर्पण से करते थे एक दिन तीरथ यात्रा कर जब गौकूर्ण महाराज जी रात को घर पर आये तो अपने अंगना में सो रहे थे घर के तो कभी कोई कुत्ता बनकर इसके सामने आ जाए गदा बनकर आ जाए अजीब अजीब रूपों में बच्चा बनकर स्त्री बनकर राक्षस बनकर भूत बनकर प्रेत बनकर इस तरह से अलग अलग रूपों में कोई इसे नजर आने लगा उस वक्त गौकर्ण महाराज जी ने कहा कि तुम भूत हो प्रेत हो किन्द्र हो गंद्र तुम कौन हो और उस प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं थी गौकर्ण महाराज जी ने हाथ में जल लिया जल लेकर जब पानी छिड़का तब जाकर उस प्रेत में बोलने की शक्ति आई और प्रेत ने कहा की मेरे भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई ढूंढकारी हूँ मुझे वेशियाओं ने मारा और मैं प्रेत योनी को प्राप्त हो गया हूँ मरीज मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ मुझे भूख लगती है मुझे प्यास लगती है मुझे सर्दी लगती है मुझे गर्मी लगती है इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो गौकर्ण महाराज जी ने कहा हाँ की मैंने तो तुम्हारी मुक्ति का बहुत उपाय किया तुम्हारा श्राद्ध करवाया तुम्हारा तर्पण किया गया जी में श्राद्ध किया इतने पुण्य करने पर भी तुम मुक्त नहीं हुए तो प्रेत ने कहा कि मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूँ पीलम्बर का पापी हूँ इन सब कुछ करने से मुझे कुछ नहीं होने वाला तो गौकर्म महाराज जी ने कहा ठीक है आप रात खुला गुजारिया सुबह में विद्वान पंडितों से मिलकर तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करूँगा तो सुबह गौकुर्म महाराज जी है विद्वान पंडितों से कहा कि मेरे भाई के निमित्त मैंने गया जी में, में शराध किया तर्पण आदि सब कुछ किया इस पर भी मेरा भाई प्रेत जोड़ी से मुक्त नहीं हुआ इसलिए उसकी मुक्ति का कोई उपाय बता ब्राह्मणों ने कहा कि जब तुमने इतना पुण्य कर दिया और तुम्हारा भाई प्रेत जोड़ी से मुक्त नहीं हुआ तो इसका उपाय हमारे पास नहीं इसका उपाय तो तुमने सूर्य देवी बताया गौकर्ण तो महाराज जी ने सूर्य देव की उपासना करी सूर्य देव प्रकट हो गए सूर्य देव से गौकण जी ने प्रार्थना करी और सूर्य देव इस इसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए सूर्य देव ने कहा हे गौकर्ण तुम्हारा भाई खेत सूर्य को प्राप्त हुआ है इसलिए उसकी मुक्ति का उपाय हम तुम्हें बताते हैं, सावधान होकर सूर्य सूर्यदेव कहते हैं की तुम्हारी भाई की मुक्ति का कारण है उपाय है वो एक ग्रंथ राज श्रीमद भागवत की कथा सबका यज्ञ ऐसा सूर्य देव ने कहा गौकुर्ण महाराज जी ने सबका ज्ञान यज्ञ को आरम्भ किया सब परिवार सहित गौकुर्म महाराज जी कथा को खे रहे उस वक्त ये प्रेत भी आया है ये प्रेत हवा के रूप के होते हैं इनका कोई आकार नहीं होता तो सब लोग को कथा सुनने के लिए बैठे रहते वहाँ अब ये कहा बैठे हैं? तो उस वक्त एक साथ किठान वाला बांस था ये प्रेत उस बांस में ही घुस गया जैसे सुबह भागवत की कथा आरंभ हुई और शाम के वक्त विश्राम हुई इतनी लंबी कथा होती थी वैसे ही बांस की एक किठान फटी और देवता का एक सर नजर सोने का मुखट कानों में कुंडल बड़ा तेज उसके मुख से निकल रहा था दूसरे दिन कथा शुरू हुई सुबह शाम को विश्राम हुई तो देवता की छाती नजर आने लग गई इस तरह से सात दिन में जब सुबह कथा होकर शाम को विश्राम होती थी तो एक एक कर कर बाँस की एक एक गठान छटने लगी और उसके एक दिव्य पुरुष देवता प्रकट हुआ और वो देवता गोकुर्ण महाराज के जन्म में नमस्कार करने के लिए आया अब जब गौकर्णित महाराज जी के चरणों में नमस्कार करने के लिए आया तो गौकर्ण महाराज जी कहते अरे देवता होकर मेरे चरणों में नमस्कार करती हो मुझे क्यों अपराधी बनाती हो उस समय उस प्रेत ने कहा कि मैं कोई देवता नहीं मैं कोई देवता नहीं मैं कुमारा बड़ा भाई धुंधकारी है बड़ा सुंदर ये श्लोक है पांचवी त्रिपन व श्लोक है तो उस वक्त स्कृत ने क्या कहा धन्यवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सबता हो कपी तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रधान धन्यम भागवत की वार्ता ये भागवत की बातचीत कहने में ये बातचीत है लेकिन ये बातचीत कितना कार्य करती है ये हम सोच नहीं सकते पर इस प्रेत को पता है क्या हुआ इसलिए ये प्रेत कहता है कि धन्यम जो भागवत की बातचीत है इस सात दिन की बातचीत ने मुझे प्रेत योड़ी से क्या कर दिया मुक्त कर दिया लेकिन हुआ किसकी वजह से मेरे भाई तुम्हारी वजह से हुआ न इसलिए मैं तुम्हारे क्षणों में नमस्कार करता हूँ नमस्कार करकर यह प्रेत भगवान के धाम से विमान आया और उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चला गया जितने वहां कथा सुनने वाले लोग बैठे थे बोले सात दिन से तो हम भी माता खोली कर रहे हैं कथा तो सात दिन से हमने भी सुनी और जहाज देख क्यों आया हमारे लिए जहाज तो नहीं आए वो कहते ना सब कुछ रही भावना जैसी, जाभ मुहूर्त बिन देखी वैसी जिसकी जैसी भावना होती है उसको भगवान वैसे ही नजर आते हैं, और उसको वही फल मिलता है ये सारा हमारा खेल भावना का होता है उस वक्त गौक्राम महाराज जी सब सुनने वाले से कहने लगे कि आप लोगों ने कथा भाव से नहीं सुनी प्रेम से नहीं सुनी और इस प्रेत ने प्रेम से कथा सुनी भाव से सुनी इसलिए कि जहाज खुद के लिए आया आप सबके लिए नहीं आया सब लोग शर्मिंदिर हो गए और प्रार्थना करी कि हे गौक जी अब दोबारा इस कथा को आप आरम करें अब हम भाव से सुनेंगे प्रेम से सुने से सुनेंगे तो श्रावण मास के अंदर दोबारा से इस कथा को हरम किया जब कथा का अंतिम दिन था कथा जब विश्राम हुई तो को विमान आये एक विमान पर श्री कृष्ण आए एक विमान पर प्रहलाद आये एक विमान पर उधम जी आये एक विमान पर अर्जुन आये एक विमान पर महादेव आए ब्रह्मा जी आये इंद्र आये सारे देवता सहित भगवान श्री विष्णु जान गंगा के पंडाल में विराजमान हो गए सप्ताह जब आखिरी दिन था श्री सुखदेव महाराज जी वहाँ प्रकट हो गए इंद्र ने बड़ा सुंदर मुद्रंग बजाया बड़ा सुंदर इंद्र मुद्रंग बजाया चुमक चुमक कर श्री महादेव रहे। और महाराज इंद्र उस ज्ञान यज्ञ में ए, अर्जुन जो है बड़ा सुंदर राग निकाल रहे हैं इस राग आलाप देते राग को अर्जुन दे रहे हैं अर्जुन को लड़ना ही नहीं आता अर्जुन बहुत अच्छे संगीत के आचार्य हैं अर्जुन बड़े सुंदर अर्जुन ने राग निकाले और श्री सुखदेव महाराज जी उस ज्ञान गंगा के अंतिम दिन में भागवत के श्लोकों का खूब उच्चारण कर हैं प्रलाद महाराज जी खूब कीर्तन कर रहे हैं बड़ा महासंकीर्तन वहाँ पर हुआ और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने गौकण महाराज जी को संग बिठाया अपने साथ विमान पर और शरीर सहित भगवान उनको अपने धाम लेकर चले गए और जो दूसरे लोग वहाँ पर कथा सुनने वाले थे वो भगवान के भक्तों के संग विमानों पर बैठे शरीर सहित सब विमानों पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए भगवान की बड़े प्रसन्न हो गए देव ऋषि नारद जी इतनी शक्ति भागवत कथा में इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने चार कुमारों से कथा की विधि के विषय में पूछा क्या विधि है सबका विधि सबसे पहले अगर कथा सुनने की इच्छा है तो जो कथा कहने वाले उन्हें कहा जाता है व्यास व्यास तो देव जी के चंद्र में नमन कीजिए हे भगवान व्यास हम ग्रंथ राजमद भागवत कथा को सुनना चाहते हैं अब आप बताएं कि कब इस कथा को हम आप हाँ सुनाऊ तो कथा कहने वाले व्यास होते वो कहते हैं हाँ भाई इस स्थिति से इस तक इस कथा को हम कहेंगे तो सबसे पहले होता है कथा के लिए मुहूर्त जो भी मुहूर्त आपको मिले नौ दिन का सात दिन का ग्यारह दिन का तो वो हो गया व्यास दिवसी के द्वारा हमें दिन मिल जाता है फिर कथा के कुछ महीने बताए जैसे भादव मास कार्तिक मास बड़े शुभ है ये पुरुषोत्तम मास बड़े शुभ है लेकिन भागवत के लिए सारे ही महीने प्रसन्न हर दिन भागवत के लिए अच्छा बताया गया क्यूँकि भागवत भगवान की कथा है इसको कोई दोष नहीं लगता तो सभी दिन शुभ बताए भागवत सुनने के लिए ब्राह्मण शालीग्राम इनका पूजन करना चाहिए ब्राह्मण का और शालीग्राम ये दोनों ही कौन है ब्रह्म के स्वरूप है शालीग्राम भी कौन है भगवान है? तो ब्राह्मण भी कौन है भगवान का स्वरूप इसलिए कहते ओम सोम ब्रह्म रूपा ब्राह्मण ब्रह्म का स्वरूप कौन है ब्राह्मण तो पहले पूजन कौन होते ब्राह्मण भगवान और ब्राह्मण उसके बाद कहते हैं ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल में तो सबसे पहले कौन है ब्राह्मण हमारा पूजनी इस गुरु गायत्री मंत्र में ऐसा ही नहीं पाएगा तो पर भी ये बताया गया है ब्राह्मण का पूजन करे नमस्कार करें और भगवान सालिक का क्या कर करना चाहिए पूजन करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में आता है नमस्ते श्रीष्ठ नमस्ते शास्त्र पुरुषा ऐसे करके भगवान के हजारों नाम बताए गए तो वो विष्णु शहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए हजारों नाम भगवान के ठाकुर जी आरोप तुलसी दल चढ़ाई है अब तुलसी दल किसको कहता है कि हम किसी कलश में अगर एक तुलसी का पत्र डाल देते हैं वो पूरा बन जाता तुलसी दल का उसको क्या करना चाहिए एक ऐसी की साधना होती है मैं आपको बताता हूँ अगर आपको एक साधना करनी है भगवान के चरणों में तो आप अपने गोपाल को रखें और एक कलश में क्या करें? पानी भरकर तुलसी पत्ता डाल दें और एक एक चम्मच में पानी भरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हे राम हे राम जो गोपाल के चरणों में डालने ऐसे कर एक सौ की आप क्या करें साधना कर सकते जैसे अभी हमने तुलसी पत्र जो एक हरे कृष्ण महामंत्री के द्वारा भागवत पर चलवाए क्या कहते हैं तुलसी दल चलाना चाहिए तो हमने भगवान की कृपा से तुलसी पत्र भगवान पर अर्पित कर दिए हैं ये वर्णन दिया गया है चलाना चाहिए व्यास देव जी को उचित है जो कथा कहने वाला है उसको उचित है क्या करना चाहिए जल्दी कथा न करे करके कथा ना करे कथा को बड़े चबा चबा कर कहे ताकि सुनने वाले को समझ में आए इस तरह से उसे कथा कहनी चाहिए जल्दी में नहीं कथा कहनी चाहिए अच्छी तरह से समझा कर कहे जिसमे सबको समझ में आ गए सात दिन तक दाल शहद बासियन, बैंगन मसूर लसन मूली ये नहीं खानी चाहिए ये सारी चीजें क्या होती है गर्म होती है सारी चीजें इस तरह इससे क्या रहना चाहिए दूर रहना चाहिए ऐसा लेकिन हम जो है वो भगवान को भोग लगा कर ये सारी चीजें खाते ही और लसन प्याज को वैसे भी कोई खाता नहीं वरअल भोग लगाकर बहुत से वैष्णव जो है उसको खाते हैं ये भोग लगाकर तो यहाँ पर बताया गया है फिर इनको मत खाएं फिर आगे कहा गया है अधिक भोजन ना करें ज्यादा भोजन मत करें क्योंकि ज्यादा भोजन कर अगर आप कथा में बैठोगे तो अलस्य आएगा सुस्ती आएगा इसलिए ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए जब पानी पियगे तो हमको तो मल मूत्र की शंका होगी जाने की फिर बताते हैं सात दिन तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए इस कथा को सुनने के लिए और अगर कोई स्त्री अपवित्र हो जाए वे कथा सुन सकती है और कैसे दूर बैठकर इस कथा को सुन सकती है और परिक्रमा इसकी कर नहीं सकती और सुनने ऐसी वही फल उसे मिल जाएगा इसलिए उसके लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं वो भी कथा को सुन सकती है ये विधि बता रहे हैं यहाँ पर कथा के बारे में अब यहाँ पर कहते हैं अगर कोई स्त्री बांझ हो वो सुने या अगर एक बार किसी को संतान हो दूसरी बार ना हो वो भी कथा को सुने और जिसके गर्भ गिर जाते हो उसे भी इस कथा को सुनना वाला उत्तम बताया गया है इसके सुनने से उन पर क्या होगी कृपा होगी अगर किसी को काल सर्वदोष लग जाए काल सर्वदोष कहते पूर्वजों का दोष हो जन्म कुंडली से पकड़ा जाता है का, काल सर्वदोष और कोई ग्रह का दोष लग जाए या कोई प्रेत दोष लग जाए उनको भी इस कथा को सुनना चाहिए उससे उनके दोषों का क्या होता है नाश होता है तो कोई काल सर्पद होते पित्रदोष काल दोष मतलब आपने पिछले जन्म किसी सांप को मारा आपने या आपके किसी पूर्वज ने मारा है जन्म कुंडली में पकड़ा जाता है ये सारे सबसे खतरनाक दोष है सबसे खतरनाक पितृदोष बताया गया दोष लग जा तो आपके पुरुष देवी भी आपकी दूर हो जाती है फिर हमको तो इससे चिंता नहीं करनी क्योंकि हमको वैष्णव है और अब हमारे जो इष्टोन है हमारे इष्ट भोपाल माए तो आपके इष्ट का नाम क्या था हाँ चित्रचूर जी है यह आपके इष्ट देव है और हमारे इष्ट देव है श्री श्री राधा राधा कामतन जी ये हमारे इष्ट है अब जिनके इष्ट ही भगवान हो तो उनको किसी से क्या चिंता करनी है हाँ भगवान है भगवान जो भगवान है सुंदर एक मैं आपको एक बात बताता हूँ भगवान सुंदर है अब आप कहते हैं गहना आभूषण पहनकर भगवान खूबसूरत लगते ऐसा नहीं है भगवान खूबसूरत है वो गहना आभूषण भगवान के अंत पर जाकर खूबसूरत लगता है भगवान तो वही खूबसूरत क्योंकि भगवान में छह खूबियाँ हैं राधा उपनिष्द में लिखा है भगवान में छह खूबियाँ वो छह खूबियों में बड़े खूबसूरत है भगवान इतने खूबसूरत धर्म संहिता में लिखा है कि करोड़ों लक्ष्मी एक हो जाए लक्ष्मी बहुत खूबसूरत है लेकिन करोड़ों अरबों खरबों लक्ष्मी एक हो जाए अपनी खूबसूरती को लेकर फिर भी भगवान की खूबसूरती का सामना नहीं कर सकते इतने खूबसूरत है भगवान श्री चित्तचोर जो है नावी चित्तचोर चित ने आप सबको चुरा लिया हैगा खुश होते रहे खुशी होना चाहिए भगवान को देखकर हम खुश होते रहे यही अच्छा है तो यहाँ पर जो पूरी विधि बताई गई है सात दिन की इसी के अनुसार श्री सू जी महाराज जी कहते हैं सोन का दिखियों जो मैंने आपको भागवत महात्मी कथा को स्मण करवाया ये कथा पितरों को बहुत प्रिय है तो जो लोग पक्ष में जिसे श्राद्ध में अमावस्या में या कोई श्रद्धांजलि हो जैसे कि आज जो है आपके पिता का श्राद्ध है इसको श्राद्ध कहते हैं श्राद्ध कई किस्म के बताए गए शास्त्रों में एक जो हमारे पूर्वज की जो तिथि होती है ना वो तिथि आ जाए वो भी श्राद्ध होती है और कुछ लोग क्या करते हैं इसमें मंगलवार को हमारा पूर्वज गया तो मंगलवार के दिन अगर वो कुछ करता है वो भी श्राद्ध होता है कई किस्म के बताए गए हैं तो उसके अंदर उस दौरान जो लोग इस महात्म कथा को कहते हैं तो उनके पूर्वज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं तो आज भगवान की कृपा से तो जो छह अध्यायों का प्रथम पुराण के द्वारा जो भागवत महात्मे था